संत समागम बहु सौभाग्य के द्वारा प्राप्ति होते हैं शास्त्र में बताए हैं और थोड़ा सत्संग लेने का प्रयास में लगा हूँ वंदे गुरुपद्वंदम भक्त बिंद समितम श्री चैतन्य प्रभुम वंदे नितान सहोदितम श्री श्रीनंदनंदन बंदेराधिकार चरणोदय गोपीजन सयूत बिंदवन मनोहर वंशाकल्पतरुवश्य पास विवशु पतिता नंग पाव्य वैष्णवभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचा लंग मूक पंगुंगंघयत गिरी यदिपातमह वंदे परमाधवृंद तुलसीदे वै पिया वैकेश्व स्न भक्ति पद देवी स्वत्व नमो नम नारायण नमस्कृत नर चरम देवी सरस्वती तथोजो मुदीर संकीर्तने कथोपदेशौरीपत्र प्रकाशनेक्त गुरभक्ति भोक्तिमदा भोक्ति जगद सदा पव भविष्टोह तेस्प शिव विरी तरण्यम भेताति हम पनतपालीपूथ वंदे महापुरश ते चरणारविंदपलखचंदमि छटाया विस्फुजीत कि गपवधुस्वसी पूर्णागर सगर सारमूर्ति साराधिका मयी कदा कृपा कौत श्री श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंदत गाधर शिवासादी से गौरभक्तविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम म रा आजानुम्बित भुजौ कनका बतीर्तन कमलायताक्ष विषाबर दिज बर जुगधर मालौ बंदे जगत प्रियकुणुतार करू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे दंतेनक पदिप निधायो दीनक पदिपत् काकोशतहम बब्रीमी हे साधव सकल मे बिहार दुरा चैतन्युराग चैतन्य चंदे कुताग साधव सकल मे बिहाय दुरा चैतन्य चंद चरने कुरागम चैतन्य चंद चरने कुरागम सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी सब कोई का चरण पाकर कर बोल रहे हैं प्रार्थना कर रहे जितना सारे अन्नाभिलाष अन्य प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ कर चैतन्य चंद चरणी कुरुता अनुरागम एकमात्र चैतन्य चंद्र चरण में कुरुते अनुरागम अनुराग करो पहला बात तो ये है शास्त्र में खुल्ला में खुल्ला बता दिया जब विषयाविष्ट चित्तानम कृष्णा आवेश सुदूरत विषयाविष्ट चित्तानम कृष्ण आवेश सुदूरत फैंटास्टिक हंसी हा। का चीज है जिसका दिल दिमाग विषयों में रमन करता है वो राधा रमन का क्या आवाज सोचेगा हाउ ही कैन डिस्कस जिसका दिल और दिमाग रमण करता है विषयों में वो भले कैसे राधा रमण का चिंता करेगा वो कैसे वृंदावन पहुंचेगा पैसा का ताकत से शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जिनको सिद्धांत के अनुसार हम वृंदावन के भरे सभा में चिल्ला चिल्ला कर बता दिए सारे विद्वान समाज में जे जितना सारे आचार्य आज तक आविर्भाव हुआ आज तक रामानुजाचार्य दे के बल जितना सारे जो रामानुज निचार्यो जो कुछ भी जितना सारे आचार्य आज तक परंपरा में आविर्भाव हुए हैं इनमें से शिशीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का आचार्यत्व आचार्य का स्पेशलिटी है अनोखा ये झूठा नहीं है हम हाँ अभी साबित कर देंगे रामानुजाचार्य बहुत कुछ दिए हैं हम लोग आभारी हैं माताचार्य जी बहुत सारी चीज दिए हैं हम लोग आभारी हैं, भूल नहीं सकता बट स्टिल शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वाद जी ने जो चीज देने के लिए आए हैं अंतिम समय में जाते वक्त रोते रोते बताएं हम जो चीज देने के लिए इस जगत में आए ये नालायक समाज कुछ नहीं ले पाए आई एम गोइंग बैक हम वापस जा रहे हैं जो चीज देने के लिए आए थे वो बड़ा भारी चीज ये आप सोच भी नहीं सकते दुनिया में कोई दार्शनिक नहीं है नो फिलोसॉफर दे कैन थिंक अबाउट इट जो दान देने के लिए चैतन्यू आए थे वो दान को समझाने के लिए सिला वक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर राधा रानी का निजी जन नयन मनि मंजूरी का विर्भाव है अब मैं क्या करूं आप तो हमको श्री श्रीमती राधा रानी का चरण का महिमा वर्णन करने के लिए बैठा दिया ये तो खेलकूद का बात नहीं सिलोपा जी ने राधा कुंड का तट पर बैठकर चिल्ला चिल्ला कर सब सहजा आदमी को बोल रहे हैं ओ उधर मत जाओ उधर आओ वो गोविंद उधर क्यों जा रहे हो उधर जाओ के राधा गोविंद का रस मिलेगा बीस मिलेगा जा रहे हैं उधर तुम्हारा अंदर में जो काम है पैसिव काम उसको पूर्ति करने के लिए तुम राधा गोविंद का लीला श्रोवण करने का बहाना करे भजन करेगो आओ इधर चिल्ला चिल्ला कर कोरोना के द्वारा बोल रहे इधर आओ हम बताएंगे कैसे भजन होता है सील पहुपा जी जब बोले ये सब सहजिया लोगों का पास मत जाओ राधा रानी का चरण का महिमा आपको जानकारी चाहिए तो रो, हमने रोपाड़ में रोपाड़ नहीं हुआ क्या भाटिंडा में चिल्ला चिल्ला कर बताए एक श्लोक सिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद का वहां प्रबोधानंद सरस्वती पाद बताए इसका व्याख्या हो नहीं पाएगा टाइम इज लिमिटेड वहां बताए यथा यथा गौर पदार बिंद बिंदे तक किन्न राशि तथा तथा उत्सर्पद हिदी अकस्मात राधा पदम्बु जो सुदम्ब कैसे सोचोगे राधा रानी का चलन किस लिए गौरंग मापो आए समझ नहीं पाए सारे जिंदगी बेकार हो गया हमने गोडिया मठ का भक्त है कितना सारे तिलक लगाते कीर्तन करते राधे राधे, राधे आ जाओ परम पूजा के गुस्से में तो चिल्ला गया हे राधे ना मुख में मत तेरा मुख से गंद गंदगी आ रहा है तेरा मुख से गंदगी आ रहा है बदबू आ रहा है राधा ना मत बोल अभी गौर गौर बोल नित्यानंद बोल टूटे हाथ प्रैक्टिस करते चल भजन करते चल निष्कब राधा रानी की फा ऐसा नहीं हो सिलाा जी जब बोले साहजिया का पास मत जाओ तो सारे आदमी दौड़ कर आए पहुपा का के साथ लड़ाई करने आप साहजिया हो हम लोगों को सहजिया बोल रहे हो आप तो खुद साहजिया हो पोपा ने बोले यस वी आर साहजिया आप ठीक बताए हम लोग सहजिया है अपरागिक जगत का जो सहज धर्म प्रेम संपत्ति वो हम लोगों का अंदर समझा नहीं मेरा बात दिमाग में घुसाने के पौपा जी को जब इल्जाम लगाने के लिए आप लोग हमको सहजिया बोल लो आप तो खुद सहजिया पोपा बोले यस हम सहजिया हम लोग सहजिया है लेकिन अप्राकृतिक जगत का जो स्वाभाविक सहज धर्म अस्वाभिक धर्म नहीं काम छोड़ के प्रेम का धर्म वो हमारा गौड़िया संप्रदाय में सो हुआ सहजिया बट युवा मेटेरियल सहजिया आप तो प्राकृतिक सहजिया हो आप हम सहजिया हो हम सहजिया ठीक है शीला बहुपा जी को जो बोला गया आप लोग शक्ति को मानते नहीं हो को शक्ति को मानते नहीं देखो हम लोग सकते हैं कैसे लाल टीका लगाते हैं शक्ति का आराधना कर... आप शक्ति को छोड़ दिया क्या बात है शीला भक्ति विनोद ठाकुर ने विचार दिखाया जे ये लोग बोलते हैं हम लोग शक्ति का आराधना नहीं करते गौड़िया वाले वास्तव शक्त है तुम सख्त हो काली जी को पूजा करोगे तुम काली जी का पूजा करके बैभिचार करके दारू पी के चरस पी के महाराज मस्त हो गए जय काली बोल तुम तुम तुम शक्त हो वी कैन प्रूव दैट वी आर एक्चुअल प्योर शाख्त हम लोग प्रमाण कर देंगे प्योर शख्त विशुद्ध साख्त हम लोग हैं। वो कैसे ये जो अभी बताए तमाम दुनिया के जो अवतार का मूल है ईश्वर परम कृष्ण और श्लोक नहीं बताएंगे टाइम नहीं है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधि गोविंद सर्वकार इनके साथ जो शक्ति राधा श्रीमती राधा रानी लीला करती है वो तमाम शक्तियों का सोर्स है तमाम शक्ति का सोर्स है राधाष्ट में है ना अनंत कोटि कोट विष्णुलोक नम्र पदारे हिमाद्रि जा क्या प्रमाण हुआ राधा के चरण में सब आके जितना सारे अनंत कोटि डी विष्णुलोक सब आके राधा के चरण में रोते हैं दया करो राधा रानी दया मुई दया करो हमारा बाबा जी महाराज निष्किंचन वैष्णव थे हमारा परंपरा में आते हैं उसका संपत्ति बल के कुछ नहीं था जिसका संपत्ति एकमात्र राधा रानी का चरण ही कैन डू ही कैन स्पीक राधा रानी स्पीक अबाउट राधा रानी निष्किंचन हुए बिना वो निष्किचन में स्तर है विशुद्ध उसमें हमारा गौर गौरकिश् बाबाजी महाराज कीर्तन करते हैं कोथाए गो प्रेमोमयी राधे राधे देखा दिए प्राण रखो राधे राधे ये इन्हीं को शोभा देता है भरपूर काम क्रोध लो मोह मस्जिद जोश संदेह होश सपेकुलेशन सब लेके हमारा बुद्धि लगाकर हम राधा रानी के चरण का, का सौंदर्य नहीं देख सकते संभव नहीं जिस राधाराणी का चरण पल्लव को गोविंद माथे में धारण करने के लिए रोते हुए प्रार्थना करते पद पल्लभ उदार दया मोई आपका चरण मेरे माथे पे दे दो तो मैं बच जाए दुनिया बोले भे मई हमारा बीबी का साथ जो संबंध है ऐसा ही तो हुआ और क्या घटिया संबंध उल्लू जैसे सूरज में कुछ देख नहीं सकता रात में अंधेरा है उसमें सब कुछ दिखाई पड़ता ऐसा ही है दुनिया का स्थिति चैतन्य तो सुंदर बताया गया सुन लो ठीक से राधा संगे संगा जदा भाती मदन मोहन मदन मोहन कब तक तो मदन मोहन नाम धारण करते हैं जब तक राधा रानी रहती है बिना राधा रानी उसका नाम मदन मोहन नहीं है विश्व मोह ओपी स्वयं मदन मोहितो लिखा हुआ है कि सुनास कृष्णदास कबिदावी गोस्वामी प्रिय नर्म सखी राधा रानी का ये कोई खेलकूद नहीं राधा संघ जदा भाती तदैव मदन मोहन अन्यथा विश्व मोहपी स्वयं मदन मोहित जब राधा रानी जाती है तो मदन मोहन नाम है राधारानी नहीं है तो स्वयं मदन और प्रागित तो काम के द्वारा मूर्छित हो जाते ये काम आपका काम नहीं है पहला चुनौत पहला बात यह सुन लो कान खुलकर का जिंदगी भर याद रखना सीला वक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वा भोपा जी ने बोले अपना अंदर में जितना गंदगी है काम क्रोध सब मैसेप जो है इसको अगर लाथी मरना चाहो भगाना चाहो तो क्या करो अप्राकित कामदेव का अर्चन करो प्राकृत काम को हटाने के लिए अप्राकित कामदेव का अर्चन करना है वो भी कैसे नित्यानंद प्रभु का अनुगत में गौरंग महाप्रभु गौरंग महाप्रभु का कृपा हो जाए राधा रानी कह चाह और उसका पहले नित्यानंद का दो स्वरूप है एक पहले भजन का पहले जीवो को मार्ग दिखाते हैं नित्यानंद प्रबू एक फिर उसके बाद जब सत्संगों का बहाना हो जाता है सत्संगों का बाद उसको गुरु ग्रहण करने का अपना जिंदगी का जो कैसे मंगल होए, हो गुरु चरण ग्रहण करने का इच्छा पैदा होता शिलो विश्वनाथ चक्रतीवाद बताएं, किसी ने 20 साल तक 30 साल तक दुनिया भर के सत्संग की बोला माना हमने खूब सत्संग किया जीवन में शिलो विश्वनाथ चक्रतिवाद जी ने बताए किसी ने अगर सत्संग किया है किसी ने सत्संग किया है लेकिन उन्होंने गुरु ग्रहण नहीं किया बात बोल रहे ये झूठा है झूठा है सत्संग करने का रिजल्ट पहले ही गुरु ग्रहण होगा अगर गुरु ग्रहण नहीं आ बहुत साल से वो बोल रहे हैं हम सत्संग कर रहे हैं झूठा बात है विश्वनाथ चक्रद प्रमाण दिया चक्रवर्ती पाद सत्संग सत्संगो प्रे पुंगीर बहुवीर सुकृति पूर्व संचित वो भी सत्संगो बिना हरि हरिकपा सुलभ न सोई हरि कृपा हुए सत्संग हुए सत्संग हुए तो गुरु गुरुचरण गहन करे और गुरु गुरु चरण ग्रहण करने का बाद ही भजन का शुरुआत हो असली चरण असली जो आत्मसमर्पण तो है सदगुरु चरण में ए नहीं होने से भजन का रहस्य नहीं घुलेगा यह ध्यान देन देना चाहिए बात यह है श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हुए किसलिए इसका बहुत तत्व है राधा कृष्ण विकृतिर लादिनी एकात्मनो एकात्मनोपी देहो गतो गो ये सब लोग काम व्याख्या नहीं करें लेकिन एक बात सुन लो पार्वती मैया ने शंकर भगवान के पास प्रश्न किए ये गौर गौर लगाते हो हरि बोल हरि बोल क्या है गौर कौन है तो शंकर जी ने स्वयं बताए जंग एवं राधिका कृष्ण स एव, एव गौरविग्रह जच्च वृंदावनम देवी नवन दीप नव दीपंच तत्शुभम हे देवी जिसको अब राधा गोविंद बोल के इतना इतना दिन तक जाने हो और राधा गोविंद मिलकर रा गो गोविंद का गो और राधा का रा लेकर गोरा हो गया यही गोविंदो राधा गोविंद के मिलते थे दोनों तो और जिसको आप नवद्वीप जिसको वृंदावन कहते हो यही वृंदावन नाम नवद्वीप साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बताए हम क्या कहे आप प्रश्न उत्तर है गौरंग महापो आए किस लिए राधा रानी का महिमा जगत में फैलाने के लिए थोड़ी सी इंडिकेशन Not सप्लेनेशन थोड़ी सी हम इंडिकेशन दे रहे हैं चौतन तो आपको किया है गुरु तत्व तो का एक्सट्रीम पॉइंट राधा तत्व तो राधा रानी जिनको आप लड़की समझोगे तो आपका सत्यनाश हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेम्बर इट इसको इतिहास से सुनो अगर लड़की बुद्धि हो जाए तो आपका सत्यनाश हो जाएगा चाहे कुछ भी गुरु आप ग्रहण किए हो that doesn't matter. तो जब गौरंग महापू आए राधा रानी का अंग का जो कम्प्लेक्शन जो है शरीर का वरण और भाप भाप चुड़ा लिया राय रामानंद महापहु मा, का साथ राय रामानंद जी का संवाद गोदावरी का साउथ इंडिया में ये सब डिस्कशन हुए तो पागल हो जाओगे विषय भूल जाओगे आपका नौकरी में जाना नहीं है पैसा देखना नहीं है ऐसा हालात पैदा हो जाएगा हमारा भक्ति में ठाकुर ने भी कितन लिखा बंदी संगे जदि तब तो रंग परिहास ये कितन भक्त लोग गाएगा इसके बाद तबे तो मोर कथा सुनो जेओ जयो जे है हैं केसी ती घाटे रो सखाश वहां जाए एक बार आपका आंखे का दृष्टि गोविंद से लड़ गया तो देन यू आर फेल फे, यू आर फेल योर अब कोई विषय का प्रचेष्टा कुछ नहीं होने वाला अब प्रेम के द्वारा जैसे हमारा हुआ था किसका हमारा वही नवाब का पुत्रो राजखान जी राजखान जी जो आए राजखान जी वृंदावन में वो वृंदावन तो मुस, मुसलमान है वृंदावन में आए वृंदावन में आते आते बस हो गया उसका दोस्त चला गया बोला हम जाने वाला रह गया उसका समाधि में जाते हो गोकुल में अब हम दो चार पॉइंट व्यक्त करके अभी छोड़ेंगे समय कम है बात यह है कि गौरंग महाप्रभु राधा रानी का अंग का जो रंग सोने का वर्ण और उनके राधा रानी का भाव को चुरा के राधा रानी कैसी आस्वादन करती है कैसे क्या है ये सब दुनिया को दिखाने के लिए दिखाने के लिए गौरंग अवतर हुए ठीक है और तो फिर महाराज गोदाधर जी कौन है ध्यान से सुनो अटेंशन प्लीज ये जो राधा रानी का अंग का जो, जो का वर्ण है और भाप को चुराकर गोरंग गौरंगमाप तो महाराज गोदाधर पंडित कौन है पहले गोदाधर को पूजा करो गौर गदाधर ध्यान से सुनना शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए अर्चन मार्ग में अर्चन मार्ग ध्यान से सुनो अर्चन मार्ग अर्चन मार्ग में अर्चन मार्ग में गौर विष्णु विष्णुप्रिया का आराधना होता है और जब भाव मार्ग भजन करो कर तो गौर गदाधर का आराधना होता है हमारा गुरुजी भी गौर गदाधर प्रकट किए बहु भी बहुत जाएगा गौर गदाधर का होता है और गदाधर पंडित क्या है शक्ति है भाप तो ले लिया महाप्रभु और शरीर का वरण ले लिया ठीक है और इसमें जो शक्ति रह गया वो शक्ति है गोदाधर पंडित ठीक है कैसे कैसे ऐड कर देखो राधा रानी और राधा रानी का शरीर का अंग कांति कांति ये ज्योति निकालती है कांति वो गोदाधर दास राइट ऐड करो अभी गोदाधो दास प्लस गोदाधर पंडित प्लस गौरांग महाप्रभु का अंदर राधा रानी का भाव राधा रानी का वर्ण एड देन यू कैन गेट कंप्लीट राधा रानी राधा रानी ही है लेकिन ऐसे विभाजन करके आस्तन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु पकट भे गुरु तत्व का बंदे गुरु ये सब श्लोक बहुत बार व्याख्या किए बहुत जाएगा अभी समय नहीं है तो राधा रानी का चरण जरूर हम लोग हमारा मकसद है राधा रानी का अनुगत्व में गौड़ियों का भजन का मसला जो है सीकर लेकिन ये बद्ध अवस्था में नहीं है धीरे, धीरे नितानंद गौरांग महाप्रभु पंचो तत्व को धीरे धीरे सुनो कृपा लो फिर आगे चल के राधा रानी का कृपा अपने आप मिल जाएगा जो बोला और जो श्लोक बोल के हमारा ये राधाष्टमी का दिन शुरू किए थे सुबह में उस लोग का व्याख्या नहीं करेंगे अंतिम में वो बोल के हम अपना वानी को भी सामने देंगे कराद निपतितम स्खलितम सिखंडम शिखंडम कराद निपतितम स्खलितम सिखंडम भ्रष्ट पीतवसनम ब्रजराज सुनु ब्रजराज सुनु जस ही कटाक्ष सराघात विमोर् तस् सारा अधिकार परिचरामी कदारे नो बाछा कल्पतर्व सिंधु व्यवचार पतिथान पावन भैष्णव भ्यो नमो